वैसे उनका नाम तो था रहमतुल्ला खान लेकिन छोटे बड़े सभी लोग उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे थोड़ी सी आबादी का गांव था कोई विशेष बात उस गांव में ना थी ना पक्की सड़क ना बिजली न दवाखाना फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बड़ा लगाव था कारण कि उनका जन्म वही हुआ था और वही की मिट्टी में खेल कूद कर वे पड़े हुए थे उनके विशेष अनुराग का एक और भी कारण था वह यह कि उनका इकलौता बेटा करीम भरी पूरी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछड़ा था और उसकी स्मृति में उन्होंने एक छोटी सी यादगार गांव से बाहर बनवा दी थी सोनगर की अफसरी से जब उन्हें अवकाश मिला तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया मौलवी साहब का बोल मीठा था और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही हार्दिक था इसलिए बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे भले ही वे कैसी भी गलती क्यों ना कर डाले लेकिन क्या मजाल कि मौलवी साहब के मुंह से एक तेज शब्द भी निकले हाथ उठाने की बात तो दूर रही बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए थे धीरे धीरे बरसों बीत गए इस बीच मौलवी साहब की बीवी भी चल बसी और करीम के नजदीक ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दिया कुछ और बरस इसी तरह बीते और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मोच के बाल सफेद हो गए अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी हर जगह भय और आतंक छा गया कल तक जो मित्र थे वे दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए शहरों से निकलकर आग की लपटे देहातों में भी जा पहुंची और मौलवी साहब ने देखा कि उनके गांव का रुख भी बदलता जा रहा है इससे उन्हें रत्ती भर भी चिंता ना हुई वे उसी प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते और गाँव वालों के साथ पेश आते रहे एक रात मौलवी साहब खा पीकर चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे कि मुखिया का बेटा आया मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा क्या बात है बेटा देवी देवी के मुंह से सहसा बात नहीं निकली मौलवी साहब ने फिर कहा कहो बेटा क्या बात है देवी रोने लगा मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए उन्होंने देवी को अपनी ओर खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले इतना दुखी होने की क्या बात है बेटा देर तक देवी की हिचकी नहीं बंधी संभला तो बोला मौलवी साहब आप यहां से चले जाइए क्यों बेटा मौलवी साहब ने शांत स्वर में पूछा मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं मौलवी साहब आप आज ही चले जाइए मैं आपसे क्या कहूं आज किरधारी लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि क्या सलाह कर रहे थे देवी के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने पूछा कहते थे कि आज रात को मौलवी साहब के घर धावा बोल दो और उन्हें आगे देवी को कुछ कहने की जरूरत ना थी मौलवी साहब समझ गए उनके बूढ़े चेहरे पर जरा भी चिंता नहीं छलकी और उन्होंने हंसते हुए कहा <laughs> बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है जाओ बेटा तुम चैन से सो तुम्हारे मौलवी साहब का एक दिन वैसे भी देवी फिर बोला मैं आपके पैर पड़ता हूं मौलवी साहब आप चले जाइए हम चारे लोग कुछ दूर आपके साथ चलेंगे जिससे रास्ते में कोई बात ना हो देवी ने बाद में बहुत मिन्नतें की लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए राजी न हुए उन्होंने साफ कह दिया मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं जिसकी जिंदगी की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी हुई है उसे डरने की जरूरत नहीं है देवी चला गया और मौलवी साहब चार पाई पर लेट गए उनके मन में भय नहीं था लेकिन करीम और फातिमा की याद से उन्हें थोड़ी बेचैनी हो आई थी वे सोचने लगे ये सब है क्या आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा सी देर में फूट जाता है प्यार की जड़ें क्या इतनी कमजोर हैं जरा सी हवा लगी कि उखड़ी, या अल्लाह। रात को मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे इतने में दरवाजे पर कुछ आहट हुई वे चुपचाप लेते रहे आहट शांत हो गई लेकिन दो मिनट बाद ही धीरे धीरे दरवाजा खुला और एक के बाद एक तीन लोग अंदर घुस आए चांद की रोशनी में मौलवी साहब को पहचानते देर न लगी कि आगे गिरधारी है और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उनकी चारपाई की ओर बढ़ा चला रहा है मौलवी साहब ज्यो के त्यों लेते रहे गिरधारी चारपाई से कोई दो तो गज की दूरी पर रुक गया उसने इधर उधर आगे पीछे चौकन्ना होकर देखा और अपने साथी को इशारा किया इशारा पाते ही साथी ने उसे कोई चीज दे दी गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में एक पंचम और दूसरा लीला है इन तीनों को उन्होंने पढ़ाया था गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा वह न आगे बढ़ता था न पीछे हटता था मूर्ति की भांति खड़ा था उसे इस अवस्था में मौलवी साहब देर तक देखते रहे फिर बोल पड़े बेटा गिरधारी क्या सोच रहे हो आगे क्यों नहीं बढ़ते गिरधारी को काटो तो खून नहीं मौलवी साहब उठकर बैठ गए बोले बेटा आते क्यों नहीं जो तुम्हें करना है कर लो मैं तुम्हें रोकूं तो अल्लाह मुझे नरक में भी जगह ना दे अरे पंचम और लीला तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो आगे आओ बेटा और गिरधारी की मदद करो गिरधारी और उसके दोनों साथी सन्न में खड़े थे गिरधारी सोच रहा था कि धरती फट जाए तो वह उसमें समा जाए या आसमान टूट पड़े तो वह उसके नीचे दबकर मर जाए हाय राम उसने क्या किया अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वह मर क्यों नहीं गया उसके भयंकर अपराध के बदले में इस देवता के मुंह से प्यार की वाणी ही निकल रही है हाय वह कैसा नीच है कैसा पापी है मौलवी साहब ने अत्यंत सरल भाव से कहा गिरधारी, मुझे तो भी दिन याद हैं जब तुम मेरी गोद में खेलते थे और मैं तुम्हें अपना करीम मानकर पढ़ाता था लेकिन बेटा सच कहता हूं कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए जो मैंने किया वह मेरा कर्तव्य था बेटा तुम मेरे प्यारे हो और ऐसा मानकर मेरे दिल से तुम्हारे लिए सदा दुआ ही निकलेगी दूध सी चांदनी में मौलवी साहब का चेहरा चमक उठा था मानो कोई फरिश्ता बैठा हो गिरधारी ने हाथ में पकड़ी हुई चीज एक और फेंक दी और आगे बढ़कर मालवी साहब के हुक्के पर से चिलम भरने के लिए बरोसी की ओर पढ़ गया पंचम और लीला चारपाई के पास आकर बैठ गए मौलवी साहब ने उन दोनों की पीठ थपथी थप और देखा कि बरोसी के पास बैठा गिरधारी बार बार अपनी आंखें बोझ रहा है हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा